शो विज्ञान धर्म और कला नंबर मनुष्य के जीवन की सारी यात्रा जो अज्ञात है उसे ज्ञान देने की यात्रा है जो नहीं ज्ञात है उसे खोज लेने की यात्रा जो नहीं पाया गया है उसे पा लेने जो दूर है उसे निकट बना लेने की जो कठिन है उसे सरल कर लेने की जो अनुपलब्ध है उसे उपलब्ध कर लेने मनुष्य की इस यात्रा ने स्वभावतः दो दिखाएं दे मनुष्य के बाहर की ओर जाती है दूसरी मनुष्य के भीतर की ओर एक फिर औरत राबिया, एक सुबह उसका एक मित्र फकीर उसके झोपड़े के बाहर आके उसे बुलाने लगा और कहने लगा राबिया तू भीतर क्या कर रही है बाहर आ सूरज निकल रहा है और बड़ी सुंदर सुबह का हो रहा है इतना सुंदर प्रभात मैंने कभी नहीं देखा तो भीतर, क्या या भी भीतर हाँ हाँ बाहर बंद किए जा करती है और उसने कहा कि के सूर्यो को मैंने बहुत देखा बाहर बाहर की प्रभात भी मैंने बहुत देखी बहुत सुंदर सुबह देखी बहुत सुंदर रात्री देखी बड़ी अद्भुत है लेकिन जब से मैं भीतर आ गई तब से जो देखा है उसके सौंदर्य के आगे बाहर का सौंदर्य कुछ भी नहीं, नहीं तो मैं उससे कहती हूँ हसन तू ही भीतर आ तू बाहर क्या कर रहा है। पता नहीं हसन की समझ में बात आई या नहीं लेकिन एक तो जगत वह है जो आँखों से दिखाई पड़ता है और एक जगत वो भी है जो आँखों से दिखाई नहीं पड़ता है एक सत्य वो भी है जो हाथ के स्पर्श में आ जाता है और एक सत्य वो भी है जिसकी सपनों में झलक मिलती एक हमसे बाहर है जगत और एक हमारे भीतर भी दी। और इन दोनों जगतों का अपना सौंदर्य है अपना सत्य है इन दोनों जगतों की अपनी सच्चाई है अपना यथार्थ है अंत गत्वा अल्टीमेटली ये दोनों जगत किसी एक ही चीज के दो पहलू हो लेकिन साधारणता ऊपर से देखे जाने पर ये दो दिखाई पड़ते है इन दो के कारण ही धर्म और विज्ञान का जन्म हो गया है जो जगत बाहर है उसकी खोज जो अज्ञात जो अनोन बाहर है उसे जान देने की यात्रा विज्ञान बन गई है और जो जगत भीतर है वो जो अज्ञात भीतर है उससे परिचित हो जाने की उसे जी लेने की और जान देने की यात्रा धर्म बन गई है। और मनुष्य की समृद्धि और शांति इसमें ही निर्भर है कि ये दोनों यात्राएं विरोधी न हो सहयोगी लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका अब तक जिन लोगों ने पदार्थ की जगत में खोज की है वे लोग परमात्मा के विरोधी रहे और जिन लोगों ने परमात्मा की खोज की है वे पदार्थ के निंदक रहे इन दोनों तरह के लोगों ने मनुष्य की संस्कृति को परिपूर्ण होने से रोका इन दोनों ने ही उसे परिपूर्ण होने से रोका क्योंकि मनुष्य न केवल शरीर है न केवल आत्मा है मनुष्य न केवल पदार्थ है न केवल परमात्मा है मनुष्य तो दोनों का अद्भुत मिलन और संगीत है मनुष्य का जीवन दोनों के मध्य एक सेतु है एक ब्रिज है और इस बात को आज तक विस्मरण किया गया झुठलाया गया जिन लोगों ने परमात्मा की प्रशंसा की उन्होंने पदार्थ के निंदा पर परमात्मा की प्रशंसा की जो गलत थी पदार्थ के गौरव और गरिमा पर भी परमात्मा की प्रशंसा हो सकती थी जिन लोगों ने पदार्थ की खोजबीन की है और पदार्थ पर विजय की है उन्होंने ये विजय परमात्मा की तरफ उपेक्षा विरोध और अस्वीकार से किए ये परमात्मा के साथ और परमात्मा की प्रार्थना के साथ भी हो सकती थी इसमें परमात्मा का कोई विरोध न था लेकिन ये अब तक नहीं हुआ कुछ कारणों से और विज्ञान और धर्म दो शत्रुओं की भांति खड़े हो गए इनकी शत्रुता मनुष्य के लिए बहुत महंगी पड़ गई है पश्चिम विज्ञान का प्रतीक बन गया है पूर्व धर्म का प्रतीक बन गया है विज्ञान नास्तिकता का प्रतीक बन गया है धर्म ये दोनों ही बातें भ्रांस हैं और गलत हैं। ये दोनों ही बातें अधूरी और एकां एक छोटी सी कहानी मुझे स्मरण आती है उस समय ये बात समझाना चाहूंगे एक सम्राट बीमार पड़ा हुआ था। बीमार था कि चिकित्सकों ने अंतः इंकार कर दिया कि वो नहीं बच सकेगा सम्राट परिजन बहुत चिंतित उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा ही करनी और तभी रोह में खबर आई कि एक फकीर आया है जो मुर्दों को भी दिला सकता है सम्राट की आंखों में आशा वापस लौट आई उसने अपने वजीरों को भेजा उस फकीर को ले आने को वो फकीर आया और उस फकीर ने नहा सम्राट को कहा कि कौन कहता है कि तुम मर जाओगे तुम्हें तो कोई बड़ी बीमारी भी नहीं तुम उठ के बैठ जाओ तुम ठीक हो सकोगे छोटा सा इलाज कर लो सम्राट जो महीनों से लेटा हुआ था उठा नहीं था उठ के बैठ गया उसने कहा कौन सा इलाज जल्दी बताओ इसके पहले कि मैं समाप्त न हो जाऊ क्यूँकी चिकित्सक कहते हैं की मेरा बचना मुश्किल वो फकीर बोला तुम्हारी इस राजधानी में एक हाथ ऐसा हाथ भी नहीं मिल सकेगा जो सुखी भी हो और समृद्ध भी अगर मिल सके तो उसके कपड़े ले आओ और उसके कपड़े तुम पहन लो, तुम बच तुम्हारी मौत पास नहीं वजीर बोले ये तो बहुत आसान सी बात है इतनी बड़ी राजधानी है इतने सुखी इतने समृद्ध लोग है महलों से आकाश छू रहे महल आपको दिखाई नहीं पड़ता ये वस्त्र हम अभी ले आते हैं तो क्योंकि हंसने लगा तो उसने तक तुम वस्त्र ले आओ तो सम्राट बच जाया था वजीर भागे फकीर की होती को कोई भी ना समझ सका नगर के सबसे बड़े धनपति के पास और उन्होंने जाकर कहा सम्राट मरणसैया पर है और किसी फकीर ने कहा है की वो बच जाएगा किसी सुखी और समृद्ध आदमी के वस्त्र चाहिए आप अपने वस्त्र दे दें। वो नगर किया थे आशुराग है उसने कहा मैं अपने वस्त्र नहीं अपने प्राण भी दे सकता हूँ अगर सम्राट बचते हो लेकिन मेरे वस्त्र काम नहीं आ सकेंगे मैं समृद्ध तो हूँ लेकिन सुखी में नहीं सुख की खोज में समृद्धि अब तक मिलन नहीं हो सका, और अब तो मेरी आशा भी टूटती है, जितनी संभव थी मेरे पास आ गई तक सुख के कोई दर्शन नहीं हुए मेरे वस्त्र काम नहीं आ सकेंगे मैं दुखी हूँ मैं क्षमा चाहता हूँ वजीर तो बहुत हैरान हुए उन्हें फकीर की हसी याद आई लेकिन और लोगों के पास जाके पूछ लेना उचित था उन नगर के और धनपतियों के पास गए और फाइन होने लगी और जिसके पास गए उसी ने यह कहा कि समृद्धि तो बहुत है लेकिन सुख सुख से हमारी कोई पहचान नहीं वक्त हमारे काम नहीं आ सकेंगे फिर तो वे बहुत घबराए कि सम्राज को क्या मुंह दिखाएंगे सम्राज खुश हो गया है और ये इलाज हमने समझा कि सस्ता है ये तो बहुत महंगा मालूम पड़ता है बहुत कठिन तभी उनके पीछे दौड़ता हुआ सम्राट का बुढ़ा नौकर हंसने लगा और उसने कहा जब फकीर हंसा था तभी मैं समझ गया था और जब तुम सम्राट के सबसे बड़े वजीर भी अपने चले तभी मैं समझ गया था की यह लाज मुश्किल है ये वस्त्र मिलने कठिन है तो क्योंकि सम्राट का बड़ा वजीर भी ये नहीं सोचता है की अपने वस्त्र दे दू उस वजीर ने कहा की मैं अपने वस्त्र कैसे देता समृद्धि तो मेरे पास है लेकिन सुख सुख तो मेरा भी कोई संबंध नहीं हो सका फिर उन वजीरो ने सोचा कि सम्राट मरेगा ही बचना कठिन है उस फकीर ने धोखा दे दिया रोशनी में सम्राट को क्या चेहरा दिखाएंगे तो उन्होंने सोचा रात हो जाए फिर अंधेरे में चलेंगे और के और प्रार्थना कर देंगे कि नहीं ये इलाज नहीं हो सकता फिर जब सूरज ढल गया सम्राट के महल के पास पहुँचे महल के पीछे गाँव की नदी बहती थी, थी। अंधेरे में नदी के उस पार से किसी की बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ रही थी वो संगीत बड़ा मधुर था वो संगीत बड़ी शांति की खबर उस संगीत के लहरों के साथ आनंद की भी कोई धुन थी। उन वजीरों ने सोचा कि शायद इस बांसुरी बजाने वाले आदमी को सुख मिल गया है। इससे और पूछने इसके पहले की सम्राट को इनकार करे और कोशिश कर ले नदी पार करके उस आदमी के पास अंधेरे में पहुंचे जैसे जिस पास गए वैसे वैसे उन्हें लगा कि शायद यही वो आदमी है जिसके वस्त्र काम आ जाएंगे उसके संगीत में ही कुछ ऐसी बात थी कि उनके प्राण भी और से भरे से वे भी, भी नाचने लगे वो आदमी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि मित्र हम बहुत संकट में हैं, हमें बचाओ सम्राट मरण से यहाँ पड़ा है हम तुमसे ये पूछने आए हैं की तुम्हें जीवन में आनंद मिला है वो आदमी कहने लगा आनंद आनंद मैंने पा लिया है कहो मैं क्या कर सकता हूँ वह खुद ही भर गया उन्होंने कहा कि तुम्हारे वस्त्रों की जरूरत है सम्राट मरण सही पर है और किसी सुखी और समृद्ध आदमी के वस्त्र चाहिए वो आदमी हंसने लगा उसने कहा मैं अपने प्राण दे दूं सम्राट को बचाना लेकिन वस्त्र मेरे पास नहीं मैं नंगा बैठा हुआ अंधेरे में आपको दिखाई नहीं पा उस रात वो सम्राट मर गया समृद्ध लोग मिले जिनका सुख से कोई परिचय न था एक सुखी आदमी मिला जिसके पास वस्त्र भी ना थे आदमी आदमी एक मिला, जिसके पास वस्त्र भी हो और जिसके पास आत्मा भी हो ऐसा कोई आदमी नहीं मिला इसलिए समझात न गया पता नहीं ये कहानी कहाँ तक सच है लेकिन आज तो पूरी मनुष्यता मरण पर पड़ी और आज भी यही सवाल है कि क्या हम ऐसा मनुष्य पैदा कर सकेंगे जो समृद्ध भी हो शांत भी जिसके पास वस्त्र भी हो और आत्मा भी जिसके पास संपदा हो बाहर की और भीतर की थी जिसके पास शरीर के सुख भी हो और आत्मा की आनंद थी पूरे में वस्त्र पैदा कर लिए विज्ञान वस्त्र ही पैदा कर सकता है विज्ञान मनुष्य को आत्मा नहीं दे सकता समृद्धि दे, दे सकता है और बहुत समृद्धि दे सकता है और मनुष्य को अपूर्व समृद्धि से समृद्ध कर सकता है पश्चिम ने समृद्धि इकट्ठी कर ली और वस्त्र और वस्त्र और वस्त्र बदते चले गए लेकिन भीतर की आत्मा खो गई भीतर की शांति खो गई भीतर का आनंद खो गया वहाँ खड़ा है घबरा हुआ कि सब हमारे पास है सिर्फ हमको भीतर सब खाली है बाहर सब भर गया भीतर हम होता चला गया और बाहर सामग्री बसती चली गई। आज आदमी को अपने ही द्वारा इकट्ठे किए गए सामान में खोजना कठिन हो गया वो पश्चिम ने अकेले विज्ञान की यात्रा की है वो समर्थ हो गया पूरे दरिद्र से दरिद्रे उसकी रोटी गई वो भूखा और होता चला, गया। और होता चला गया। उसने कुछ शांति के स्वर पाए उसने कोई भाषुरी बजाय भीतर की उसने कोई संगीत अनुभव किया किसी बुद्ध ने किसी महावीर ने किाइया पर किसी बहुत ग्यारह आनंद को प्रतीत किया लेकिन अधिकतम लोग नंगे और उघाड़े होते चले गए भूख दिन और दास होते चले गए अकेले धर्म की यात्रा यही कर सकती थी अकेले धर्म की खोज यही कर सकती थी आदमी दिनहीन होता चला जाए भीतर के लिए बाहर की कुर्बानी का यही परिणाम हो सकता था कि मुल्क राष्ट्र वे लोग जो भीतर की यात्रा में एकां एक रूप से पड़ गए वे दास हो जाए जिनके पास शक्ति थी बाहर की वे विजेता होते चले गए जिनके पास बाहर की कोई शक्ति नहीं थी वे पराजित होते चले गए अकेले धर्म ने पूरक को दिनहीन कर दिया बाहर से अकेले विज्ञान ने पश्चिम को दिनहीन कर दिया भीतर से अकेला पूरा मर गया धर्म के एकांगीपन से पश्चिम मर रहा है विज्ञान के एकांीपन से क्या इन दोनों के बीच कोई सिंथिसिस कोई समन्वय संभव नहीं पूर्व समाप्त हो गया है पूर्व मर चुका है और पूर्व को अब एक ही रास्ता सूचता है कि वो पश्चिम का अनुसरण करे पूर्व को बचने का कोई और उपाय नहीं दिखता है कि वो पश्चिम का अनुयायी हो जाए और ये भी असर दिखाई पड़ रहा है कि पश्चिम का अनुयायी होकर वो कहा पहुंचेगा जहाँ पश्चिम पहुंचा है वही तो पहुंच सकता है वो भी कोई सुखद आशा नहीं मालूम पड़ती वो भी कोई नियति वो भी कोई भविष्य कामना योग्य नहीं प्रतीत होता लेकिन और कोई विकल्प नहीं दिखता पश्चिम भी ऐसी जगह पहुंच गया है जहाँ वो पूरब का अनुयायी हो जाना चाहता है ये बड़े मजे की घटना घट है पश्चिम के वैज्ञानिक का आदर पूरब में बहता जाता है पूरब के सन्यासियों का आदर पश्चिम में बहता चला जाता ये कुछ बहत ऐसी हो गई है जैसा एक गांव में एक बार हुआ था एक गांव में दो बहुत बड़े विद्वान थे एक आस्तिक था एक नास्तिक था उन दोनों में भारी विवाद था उनके विवाद से गांव परेशान आ गया विद्वानों से गाँव अक्सर परेशानी में पड़ पर जाते वो गाँव बहुत परेशान हो गया वो था वो घबरा गया क्योंकि वो दोनों किसी को भी चयन नहीं लेने देते थे वो आज्टिक, आज्टिक चला जाता था नास्तिक नास्तिक का का समझाए चला जाता लोगों का मन और भी उलझल में पड़ गया था कुछ साफ नहीं रहा था कि क्या सच है क्या गांव के लोग जब बहुत घबरा गया और उनकी शांति और उनकी नींद हराम हो गई और वो दोनों विद्वान उनका पीछा करने लगे तो उन्होंने आकर उन दोनों से प्रार्थना की हमारी प्रार्थना है सारा गाँव इकट्ठा हुआ जाता है आप दोनों विवाद कर ले और जो जीत जाए हम उसी के साथ हो जाएंगे हम उपद्रव में नहीं पढ़ना चाहते अंधताए पूर्णिमा की राष्ट्रीय उन विद्वानों का विवाद हुआ सारा गांव इकट्ठा हो गया आस्तिक ने आस्तिकता के लिए बड़े शक्तिशाली प्रमाण दिए बड़े तर्क दिए नास्तिक ने भी उतने ही शक्तिशाली प्रमाण दिए उतने ही तर्क दिए तर्क के साथ ये मजा है की कि वो किसी का भी प्रमाण बन सकता है और किसी का भी साथी बन सकता है तर्क जैसा है वो किसी के लिए साथ हो सकता है वो किसी का नहीं है होते होते नास्तिक से प्रभावित हो गया नास्तिक आस्तिक से प्रभावित हो गया गाँव की मुसीबत वही बनी रही दूसरे दिन आस्तिक नास्तिक हो गया नास्तिक आस्तिक हो गया और गाँव की पंचायत वही रही वो फिर विवाद चलने लगा वो फिर दोनों समझाने निकल पड़े ऐसी हालत आज दुनिया में हुई जा रही है पूरा पश्चिम हो जाएगा पश्चिम पूरा हो जाएगा और बेवकूफी वही की वही रहेगी आदमी परेशान रहेगा यहाँ आय प्रभावी होते चले जाते हैं वहां विवेकानंद प्रभावी होते चले जाते हैं लेकिन पागलपन वही रहेगा आपसे कोई तर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि विवेकानंद भी किसी अधूरी संस्कृति के पक्ष है और आयतीन भी किसी अधूरी संस्कृति का पक्ष पाए जिस अति से हम ऊब जाते हैं उससे हम दूसरी अति पर जाने को उत्सुक हो जाते हैं गरीब आदमी गरीबी से ऊब जाता है अमीर होने की कोशिश करने लगता है जो बहुत अमीर हो जाते हैं वो अमीरी से ऊब जाते हैं फकीर हो जाते हैं महावीर और तो दोनों राजपुत्र थे वो फकीर हो गए सब अमीर होना चाहता है अमीर गरीब होना चाहता है अमीर अमीर से उग जाता है गरीब गरीबी से उग जाता है आस्तिक आस्तिकता से उठ जाते हैं नास्तिक नास्तिकता से उठ जाते हैं उठ गए और वो अति बदल लेना चाहते हैं और आदमी का मन घड़ी के पेंड्रम की तरह एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे चला जाता है फिर दूसरी एक्सट्रीम पे चला जाता है बीच में कभी भी नहीं दुखता है इससे से खुश होने की जरूरत नहीं है अगर पूर्व का एक आध योगी पश्चिम में चला जाता है और वहाँ के छोकरे उसके पीछे ग्रह बना के घूमने लगते हैं इससे बहुत खुशमत हो जाना ये वही पागलपन का लक्षण है जैसा आपके छोकरे विज्ञान के पीछे घूम रहे हैं ऐसे तो उनके छोकरे योगियों के पीछे घूम रहे हैं इसमें कोई खास खूबी की और आदत की, की कोई भी बात नहीं है आपके लड़के अगर सिनेमा ग्रहों के पास भीड़ कर रहे हैं और पश्चिम के लड़के अगर मंदिरों के आसपास इकट्ठे होने लगे तो बहुत हैरान मत हो जाना ये एक सी बातें कोई भी भेद नहीं उनका मन उनकी अति से उग है आपका मन आपकी अति से उग है लेकिन अब तक अति से किसी का भी मन नहीं उबा तो एक अति से हम अति को चुन लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं ज्यादा सिंथेटिक कल्चर एक ज्यादा समन्वित संस्कृति एक ऐसी विकसित होनी जरूरी है जो अतिवादी न हो जो एक्सट्रीमिस्ट न हो जो संतुलन समन्वय और मध्य पर खड़े होने का सामर्थ्य रखती हो जो विज्ञान को उसकी जगह दे सके और धर्म को उसकी जगह दे सके जो इस बात को स्वीकार कर सके कि विज्ञान का अपना मूल्य है विज्ञान असार नहीं है संसार का अपना मूल्य है और संसार माया नहीं है और जो इस बात को भी स्वीकार कर सके कि संसार के सत्य होने के बावजूद भी संसार से ऊपर की सत्य है परमात्मा इस कारण व्यर्थ नहीं है कि संसार सत्य है परमात्मा इस कारण और भी सत्य है संसार भी जब सत्य है तो परमात्मा इस कारण और भी गहरे सत्य को उपलब्ध होता है परमात्मा और संसार के बीच का जो विरोध और खाई है वो समाप्त होनी चाहिए मनुष्य के जीवन में जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य सिद्ध हुआ है जो सबसे बड़ी दुर्घटना हुई है वो ये कि हमने सत्य और संसार के बीच एक बड़ी खाई खोद रखी जो आदमी ईश्वर की तरफ जाना चाहता है वो संसार को छोड़ के भागता है वो कहता है संसार तो असाह है संसार तो सपना है संसार तो माया है छोड़ के भागता है हालांकि उसके छोड़ के भागना ही ये बताता है कि संसार असार नहीं है संसार सपना नहीं क्योंकि सपनों को छोड़ के भागने की कोई भी जरूरत नहीं रहती जो असार है उससे भागने की कोई भी जरूरत नहीं जो है ही नहीं उससे भागने की कोई जरूरत है एक आदमी कहे कि मैं भूत प्रेत नहीं मानता हूं वो होते ही नहीं और भाग रहा है भूत प्रेतों से बचने के लिए भाग रहा हूं तो हम क्या कहेंगे कि तो या तो आदमी पागल या ये जो कह रहा है उस पर इसका विश्वास नहीं एक आदमी कहता है कि सब संसार आया है फिर भी कहता हूं मैं संसार त्याग भी आऊ जो नहीं है उसका त्याग कैसे हो सकता है नहीं लेकिन संसार है चाहे उसे भोगो चाहे उसे त्यागो चाहे उसमें डूबो चाहे उससे भागो वो है उसके होने को नहीं पहुंचा जाता एक बूढ़ ये सन्यासी करता है जो कहता है कि संसार असार है इसलिए छोड़ता हूं मैं तो परमात्मा का प्यारा हूं मैं तो परमात्मा की तरफ जाता हूं ठीक इसे उल्टी भूल, वो जो पदार्थवादी है वो करता है वो कहता है संसार सार है संसार सार्थक है और जब संसार सार है तो परमात्मा नहीं हो सकता क्योंकि परमात्मा जो मानता है वो कहता है संसार असार है संसार की असहता पर वो परमात्मा के प्रमाण को मानता है तो जो आदमी संसार में सा देखता है वो परमात्मा को अप्रमाण मान ले तो कोई आश्चर्य नहीं ये दोनों तर्क एक से है जिन लोगों ने संसार को माया कहा उन्हीं लोगों ने परमात्मा को झूठा सिद्ध करवाने की कोशिश भी तय कर दी क्योंकि जिन लोगों को संसार सार्थक दिखा सत्य दिखा दिखा फिर उनको लगा की ठीक है फिर उनका परमात्मा झूठा होना चाहिए की दोनों से एक ही बात सच हो सकती है बहुत गलत है कि दोनों में से एक ही बात सच हो सकती है दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं और दोनों बातें एक साथ झूठ भी हो सकती है में से एक ही सच हो इसका कोई सवाल नहीं जीवन में अनेक तरह के सत्य है पदार्थ का अपना सत्य है पैसे का अपना सत्य है प्रेम का अपना सत्य परमात्मा का अपना सत्य क्यों नहीं करते कि हम निरंतर ऊपर ऊपर से सत्य की खोज में बांट चले जाएं? लेकिन एक सत्य कोई दूसरे का खंडन नहीं है सपनों की अपनी सच्चाई है और जागने की अपनी सच्चाई नींद की अपनी सच्चाई है और होश की अपनी सच्चाई है इन सच्चाइयों में कोई ऐसा विरोध नहीं है कि एक है तो दूसरा नहीं हो सकता है और जिस दिन कोई व्यक्ति इन दोनों सचाइयों की गहरी से गहरी सीमा को छू लेता उस दिन तो वो हंसता है उस दिन तो वह हैरान हो जाता है उस दिन वो पाता है कि जिनको मैंने दो समझा था। वे एक ही सत्य को दो तरफ से देखने के उपाय थे वे दो दृष्टिया थी वे दो सत्य नहीं थे एक ही चीज को बहुत तरह से देखा जा सकता है बुद्ध एक प्रवचन किए रोज का उनका नियम था कि प्रवचन के, के बाद वे भिक्षुओं को कहते थे कि अब आप जाएं और रात्रि के अंतिम में संलग्न हो रात्रि का अंतिम था रात्रि का ध्यान, कािक्षु जब वेदा होते तो रात्रि का ध्यान करते और सो जाते तो बुद्ध रोज फिर इतना कहते थे इसको कहने की वही जरूरत नहीं थी कि अब आप ध्यान करें वो इतना ही कहते थे कि आप जाए और रात्रि के ध्यान में संलग्न हो ये नहीं कहते थे इतना ही कहते थे रात्रि का अंतिम करें उस रात उस सभा में एक चोर भी आया हुआ था एक वैश्या भी आई हुई थी जैसे ही बुद्ध ने कहा जाएं और अपने रात्रि का कार्य शुरू करें वैसे ही चोर को ख्याल आया अरे मैं कहा बैठा हुआ हूँ रात हो गई और अपने काम का समय आ चुका वैश्या ने भी सोचा कि बहुत रात हो गई और मेरे दुकान के खुलने का वक्त आ गया मैं जाऊँ अभिक्षु ध्यान पर चले गए एक वाक्य था एक ही बात कही गई थी लेकिन तीन अर्थ हो गए उस बात के तीन देखने वाले थे, तीन देखने की दृष्टिया थी तीन तरफ से वो बात देखी गई और अपना अपना अर्थ ले लिया गया जीवन को हम जिस दृष्टि से देखते हैं वो वैसा दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है जो लोग पदार्थ की दृष्टि से देखते है उन्हें जीवन पदार्थ दिखाई पड़ता है जो लोग चैतन्य की दृष्टि देखना शुरू करते हैं उन्हें जीवन चैतन्य दिखाई पड़ने लगता है ये हम निर्भर है कि हम किस भांति देखते हैं एक कवि एक फूल को देखता है वो कहता है है, बहुत सुंदर उसके में की कितनी प्रतिमाएं घूम जाती हो सकता है उसे अपनी प्रेसी का चेहरा याद आ जाए हो सकता है उसे आसाश के तारे उन फूलों में झलके दिखाई पड़ जाए हो सकता है किसी झील पर किसी लहर की इस मस्ती उसे फूल की पोखरियों में डिट जाए हो सकता है उस सुगंध के साथ उसे दूर की सुगंधों का बोध आ जाए हो सकता है उस फूल के साथ न मालूम का गीत उसके मन में खुल जाए फूल वही रह जाए उस सपनों की दुनिया में चला जाए एक वैज्ञानिक फूल को देखता है उसे न कोई सौंदर्य दिखाई पड़ता है न कोई चांद तारे दिखाई पड़ते उसे तो कुछ केमिकल्स दिखाई पड़ते उससे अगर कोई कहे की फूल बहुत सुंदर है तो वो पूछेगा ये सौंदर्य कहाँ है मैं तो अपनी प्रयोगशाला में जाके काट पीट करके देखता हूँ तो कोई सौंदर्य नहीं मिलता हाँ तो कुछ केमिकल्स मिलते हैं कुछ खनिज मिलते हैं कुछ और मिलता है लेकिन सौंदर्य तो हमने अपनी प्रयोगशाला में बहुत जांच भी इनकी आज तक मिला नहीं है फूल में सौंदर्य प्रयोगशाला में मिल भी नहीं, तो तो तो तो तो नहीं तो सकता है कभी झूठा हो जाता है दो लेकिन कभी को सौंदर्य ही मिलता है उस फूल में उसे कोई खनिज नहीं मिलते कोई केमिकल कोई रसायन नहीं मिलती तो क्या वैज्ञानिक झूठा हो जाता है फूल बन सकता है उसे हजार ढंग से देखने के उपाय हैं एक एक चीज इतनी अनंत है छोटी से छोटी चीज इतनी अनंत है कि उस उसे अनंत दृष्टियों से देखने के मार्ग सदा खुले हुए एक दृष्टि दूसरी दृष्टि को गलत नहीं कर जाती एक दृष्टि केवल इतनी ही कहती है कि मैंने किस भांति देखा जब कवि कहता है मुझे फूल में सुंदर दिखाई पड़ा तो वो ये नहीं कहता है कि फूल में है वो ये कह रहा है कि मैंने फूल को कवि की तरह देखा और जब वैज्ञानिक कहता है कि मुझे फूल में खनिज मिले रफाइन मिले केमिकल्स मिले तब वो ये नहीं कह रहा है कि फूल में केमिकल्स ही तब तो वो ये कह रहा है मैंने फूल को एक वैज्ञानिक की तरह देखा ये हमारे देखने के ढंग है विज्ञान देखने के ढंग का एक रूप है धर्म जीवन को देखने का दूसरा रूप और दोनों रूप जीवन के देखने की समृद्धि को बढ़ाते उन दोनों में से एक भी विधा नहीं हो जाना चाहिए विज्ञान जिस दृष्टि से जीवन को देखता है उससे शक्ति बढ़ती है धर्म जिस दृष्टि से जीवन को देखता है उससे शांति बढ़ती है शक्ति भी चाहिए और शांति भी चाहिए अकेली शक्ति खतरनाक है और, खतरना और अपांत आदमी के हाथों में तो बहुत खतरनाक है अशांत आदमी तो कमजोर हो तो अच्छा अशांत आदमी शक्तिशाली हो तो खतरनाक क्योंकि अशांति के हाथ में शक्ति मिल जाए तो वो हिंदुस्तान की तरफ आता है। एक राजधानी में और एक ज्योतिषी उससे मिलने आया उस ज्योतिषी ने ज्योतिषी से नादुर ने पूछा कि मैं बहुत सोता हूँ मुझे नींद बहुत आती मैं कोई बारह तेरह घंटे चौदह घंटे सोता लोग कहते हैं इतना सोना बहुत बुरा है आपका क्या ख्याल है आप बहुत बुद्धिमान आदमी आपका क्या ख्याल उस जो चीन का बुरे आदमी का ज़्यादा सोना अच्छा होता है अच्छे आदमी का ज़्यादा जागना अच्छा होता है हाँ बहुत सो रहे आप चौबीस घंटे सो रहे हैं तो बहुत अच्छा है क्योंकि आप जैसा आदमी जितनी देर जगता है उतनी देर दुनिया में उपद्रव बढ़ते हैं तो आपके जागने से कोई हित नहीं होता किसी का ना का हित होता ना किसी और का हित होता उस ज्योति ने कहा कि बुरा आदमी जितना सोया रहे उतना अच्छा ये अच्छा आदमी के लिए कहा गया है कि वो ज्यादा रहे ये बुरा आदमी के लिए नहीं कहा गया शक्ति उन हाथों में हो जो शांत हैं तब तो ठीक अन्यथा कमजोर होना बुरा नहीं अशांत आदमी के हाथ में शक्ति आत्मघाती और परघाती सिद्ध होती विज्ञान में शक्ति दे और शांति नहीं दी घातक सिद्ध हुई जा दो महलों हमने देख लिए, तीसरे की तैयारियां और तीसरा खतरनाक होगा बहुत खतरनाक होगा आयुक्त तीन से मरने के पहले किसी ने पूछा था कि तीसरे महलों के संबंध में आप कुछ बताएंगे आयुक्त ने कहा तीसरे के में बताना बहुत कठिन है हाँ चौथे के सम्बन्ध में कुछ बता सकता हूँ सुनने वाला बहुत है हुआ। उसने कहा तीसरे के बाबत बता नहीं सकते चौथे के बाबत क्या बता सकते समाप्त हो जाने को तीसरे के बाबत कुछ नहीं कहा जा सकता की क्या होगा तीसरे की जो तैयारी है वो बहुत हैरान करने वाली है मनुष्यता को ही नहीं समस्त जीवन को नष्ट कर देने के उपाय कर लिए जीवन को ही नहीं हो सकता है बिखर जाए जाए। और टूट एक छोटी सी कल्पना आपको दू तो ख्याल हो सके कि असान हाथ में कितनी ताकत इकट्ठी हो गई। इस समय पृथ्वी पर कोई 50,000 हजार बम तैयार पचास हजार की संख्या से हमें कुछ पता नहीं चलता कि पचास हजार उपजन बम का क्या अर्थ होता है एक उपजन बम चालीस हजार वर्ग मील में समस्त जीवन को नष्ट करता है समस्त जीवन को मनुष्य के नहीं पशु के पौधे के छोटे छोटे बैक्टेरिया और अमीबात छोटे छोटे कीटाणुओं को सबको नष्ट करता है चालीस हजार वर्ग मिल में एक उज्जैन बम 50,000 हजार उज्जैन बम इतने हैं जितने से हमारे बराबर पृथ्वी सात नष्ट की जा सकती है एक में। नहीं या ऐसा समझ हो, तो हम साथ, साथ बार मार सकते हैं है। वैसे तो एक आदमी एक ही दशा में मर जाता है इतना कमजोर अब तक ऐसा सुनी नहीं गया कि एक आदमी को दोबारा मारना पड़ा मर गया तो एक ही मर गया नहीं मरा तो बात दूसरी लेकिन एक दशा मर जाता है दोबारा मारने की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन हम बहुत होशियार लोग है सब इंतजाम कर लेना की कि कि कोई तो कोई दसम बच जाए तो दोबारा मार सकते तिबारा मार सकते सात बार का इंतजाम काफी है सात बार में कोई बच सकेगा इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती तो आदमी ने पूरा सब कैलकुलेशन सब हिसाब लगा लिया पूरा इंतजाम कर लिया अब तैयारी कर रही है हम कब सबको खत्म कर ले उज्जैन बम क्या करता है मर जाए आदमी ये भी बहुत कठिन बात नहीं ना बहुत हैरान होने की बात लेकिन कितनी पीड़ा से गुजरेगा इसकी भी हम कल्पना नहीं कर सकते 100 डिग्री पानी हम गर्म करें 100 डिग्री पर तो पानी भाप बन के उड़ता है उस पानी में हम किसी को डाल दें उबलते हुए पानी में तो उसको क्या होगा लेकिन 100 डिग्री गर्मी कोई बहुत गर्मी नहीं पंद्रह सौ डिग्री गर्मी पर तो लोहा भी पिघल जाता है उस लोहे में किसी को डाल में तुगले वो लोहे में तो उसका क्या होगा क्यों तो उसके प्राणों को अनुभव होंगे कौन से आनंद उसको पता चलेंगे उसका थोड़ा सोचें। किस परमात्मा की ओर से उसका प्याद आएगी लेकिन पंद्रह डिग्री गर्मी कोई बड़ी गर्मी नहीं पच्चीस सौ डिग्री गर्मी पर लोहा भी भाप बन के उड़ने लगता है उसमें किसी को डालने तो उसको क्या होगा लेकिन पच्चीस सौ डिग्री गर्मी भी कोई बड़ी गर्मी नहीं एक उज्जैन भवन से जो गर्मी पैदा होती है होती है करोड़ डिग्री इस दस करोड़ डिग्री गर्मी की भट्टी में हम आदमी को डालने का इंतजाम कर दिए ये गर्मी उतनी ही है जितने सूरज पर तब तक सूर्य देवता वगैरह को आप नमस्कार करते थे वो बहुत दूर हमने इंसान किया कि वो आपके घर आ जाए आपसे मिलन हो जाए जिससे तो मुलाकात हो जाए सूर्य भगवान से आपकी इसका वैज्ञान को इंतजाम कर दिया ये जो बड़ा नरख हम पृथ्वी को बनाने का आयोजन कर रहे हैं ये किस लिए है? और क्यों? ये मन के हाथ में शक्ति पहुंच गई मन के हाथ में ये शक्ति पहुंचती तो आज पृथ्वी स्वर्ग बन सकती है जिसके लिए ऋषि मुनियों ने सपने देखे थे कहीं आकाश में स्वर्ग में जाने की अब कोई जरूरत नहीं मनुष्य के हाथ में इतनी बड़ी ऊर्जा इतनी बड़ी शक्ति पर हाथ पड़ गया है उसका तो सारी पृथ्वी को पहली दफे स्पर्श बना सकता है आज पृथ्वी पर किसी के दरिद्र होने की कोई भी जरूरत नहीं है सिवाय सिवातों की सैतानी के और कोई कारण नहीं आज पृथ्वी पर किसी के दिनहीन बीमार कम उम्र होने की असुंदर होने की दुखी होने की कष्ट में होने की कोई जरूरत नहीं है सिवाय अशांत आदमियों के हाथ में शक्ति है इसके अतिरिक्त आज पृथ्वी एक अनूठी जगह बन सकती है सकती इतनी शक्ति इतनी ऊर्जा हमारे हाथ में आज पहली बार जान हमारे हाथ में आज पहली बार पदार्थ के भीतर छिपी हुई सबसे बड़ी शक्ति हमारे हाथ में आज हम क्या कर सकते हैं, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पा रहे है क्योंकि अशांत आदमी के हाथ में ताकत है वो कहता हम तो मरने की तैयारी करेंगे और मारने की तैयारी करेंगे असमानती हमेशा मृत्यु की आकांक्षा को जन्म देती है असमानी हमेशा दूसरे को मारने की और खुद को मारने की चेष्टा में संलग्न करती है अशांति सुसाइडल आत्मघाती और जब भी अशांत आदमी के हाथ में ताकत मिल जाएगी तो पहले दूसरा को मारेगा और अगर कोई मारने को नहीं मिला या कोई मरने को राजी नहीं हुआ तो खुद को मारेगा कोई ना कोई रास्ता मारने का करेगा अशांति यात्रा है मृत्यु की तरफ विज्ञान में शक्ति तो दे दी लेकिन शांति विज्ञान के देने की सामर्थ्य नहीं है उसका कोई सवाल भी नहीं उससे अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए उससे मन भी नहीं करनी चाहिए वो कोई प्रश्न ही नहीं है वो तो ऐसा जैसे कोई गणित से कहने लगे कि कविता भी आप ही हमें दो तो गणित कविता कैसे देगा गणित गणित देगा गणित की अपनी जरूरत है लेकिन गणित कविता नहीं दे सकता या कोई तो कविता से कहने लगे कि हमें बना दो तो कविता फैक्ट्री कैसे बनाएगी कविता जीत दे सकती है प्रेम दे सकती है आनंद की पलक दे सकती नट दे सकती है लेकिन सच्ची कर देगी ये तो पादपन की बातें हैं। कोई कान से कहने लगे कि देखो और कोई आंख से कहने लगे कि सुनो वैसी ही बातें विज्ञान से अपेक्षा के ऋण करने का सवाल है समानती तो देगा धर्म समान्ति का विज्ञान धर्म है और शक्ति का विज्ञान विज्ञान हम तक चेतना कैसे समान होती चली जाए कितनी निर्विकार कितने आनंद को उपलब्ध होती चली जाए इसकी जो चेष्टा और साधना है वो धर्म लेकिन धर्म केवल शांति दे सकता है शक्ति नहीं दे सकता अक्के लिए शांति निर्बल कर देती है कमजोर कर देती है अकेली शांति एक तरह की इंपोर्टेंस पैदा करती है एक तरह की नपुंसकता पैदा करती भारत जो इतना इम्पोर्टेंट हो गया उसका कोई और कारण नहीं भारत की इतनी दीनता दरिद्रता और कमजोरी में भारत के उन धार्मिक लोगों का हाथ है जिन्होंने विज्ञान का निषेध करके धर्म को विकसित किया तो कमजोर हो जाएगा और शांत आदमी कमजोर हो जाए ये उतना ही खतरनाक है जितना अशांत आदमी शक्तिशाली हो जाए एक सी बातें सही रो न आदमी कमजोर हो जाए सारी दुनिया के लिए खतरनाक है क्योंकि तब शांत आदमी दुनिया में परिवर्तन की सारी सामर्थ्य खो देता है तब तो अच्छा आदमी आदमी भला दुनिया को बदलने की सारी हिम्मत खो देता है तब तो उसके पास एक ही काम रह जाता है कि जा अपने मंदिरों में बैठ जाए और भगवान की प्रार्थना करता है और वो भी तभी, तभी तक जब तक कोई ताकतवर बड़ा आदमी आकर आग उसके भगवान की मूर्ति को तोड़ कर न फेज दे तभी तक प्रार्थना करता है और जब कोई धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है तो यह भी क्षण ले लेने कि कमजोर आदमी बहुत दिन तक शांत भी नहीं रह सकता आदमी बहुत दिन तक शांत भी नहीं रह सकता कृष्ण में पड़ा हुआ आदमी बहुत दिन तक शांत भी नहीं रख तब फिर अशांति का जन्म शुरू हो जाए और चक्कर शुरू होगा अशांति का जन्म होगा तो विज्ञान की खोज शुरू हो जाएगी और विज्ञान शक्ति लाएगा और अशांत आदमी के हाथों में शक्ति आ जाएगी ये चक्कर आज तक पूरी मनुष्यता को पीड़ित किया रहा है एक विशियत सर्किल है एक दुष्ट चक्र है जिसमें आदमी पड़ गया जैसे आदमी के हाथ में ताकत आती है वो शांत होने की कोशिश शुरू कर देता है हिंदुस्तान में जब शांति की और धर्म की लहर चढ़ी उस वक्त हिन्दुस्तान बहुत समृद्ध बुद्ध महावीर का वक्त हिंदुस्तान में वक्त था बहुत समृद्ध था एकदम सोने की चिड़िया खुद को शांति की लहर और धर्म की बात उठी शक्तिशाली आदमी समृद्ध होने की कोशिश में लग जाए तो धीरे भीर धीरे निर्बल हो जाता है और निर्बल आदमी अशांत होता है तो अशांत होते से शक्ति की खोज में लग जाता है पूर्व समृद्ध था शांति की खोज की दरिद्र हो गया पश्चिम दरिद्र था की खोज की समृद्ध हो गए लेकिन अब तक शक्ति और शांति एक साथ निर्मित नहीं की जा सकी दोनों प्रयोग असफल हो गए विज्ञान भी असफल हुआ उससे हिरोसीमा और नागा पैदा हुए और अब तीसरा महायुद्ध पैदा होगा धर्म भी अकेला असफल हो गया उससे ये भारत के दिनहीन गरित्र भिकारी पैदा हुए गुलाम पैदा हुए से बड़ा देश छोटे-छोटे देशों के हाथों में गुलाम बन गया उनके चरण चूमता रहा वो उसकी छाती पे जूता रख के रहा वो राम राम जपता रहा ओम ओम करता रहा ये दोनों प्रयोग असफल हो गए जब तक आदमी ने किए है एक तीसरे प्रयोग में सारी संभावना सारा भविष्य और वो तीसरा प्रयोग है धर्म और विज्ञान के बीच सारा विरोध समाप्त हो विरोध की कोई कारण भी नहीं है कोई जगह भी नहीं कोई बचे भी नहीं धर्म और विज्ञान एक संस्कृति के अंग बने ये कब होगा और कैसे होगा जब तक हम जगत और परमात्मा के बीच विरोध मानते हैं ये नहीं हो सकता है पदार्थ और परमात्मा के बीच एक गहरा संबंध एक ही दिशा में एक ही चीज के एक ही सिक्के के वे दो पहलू है इस बात की स्वीकृति धर्म संसार को असार कहना बंद कर दे विज्ञान परमात्मा को व्यर्थ कहना बंद कर दे और दोनों की साक्षा संयुक्त हो और एक साथ हो शांति और शक्ति की एक साथ खोज हो तो एक नए मनुष्य का एक नई संस्कृति का जन्म हो सकता है मेरे देखे दोनों में कोई भी विरोध नहीं है न विरोध का कोई कारण विरोध हमारी नासमझी पर खड़ा हुआ था और या तो हम अपनी नासमझी बचा सकते हैं अब या अपने को बचा सकते हैं दोनों अब एक साथ नहीं बच सकते। पूलब को पूलब के लोगों को जगत होने का ख्याल छोड़ देना चाहिए वो पागलपन की बातें हैं, अधूरी संस्कृतियाँ जगत नहीं हो सकती पश्चिम के लोगों को भी जगत होने का ख्याल छोड़ देना चाहिए अधूरी संस्कृतियां जगत नहीं हो सकती अब तो एक संस्कृति पैदा होगी जो ना पूर्व की होगी ना पश्चिम की हो अब तो एक संस्कृति पैदा होगी जो ना विज्ञान की होगी ना धर्म की होगी अब तो एक संस्कृति पैदा होगी जो पूरे मनुष्य की होगी समग्र मानव की होगी इंटीग्रेटेड पूरे मनुष्य की होगी मनुष्य की संस्कृति पैदा होने का पहली बार अवसर आया और ये अवसर तभी सफल हो सकता है जब विज्ञान और धर्म के बीच कोई समुद्र पैदा हो सके जब एक अति अति, है, धर्म धर्म दूसरी और विज्ञान एक मध्य बिंदु होंगे वो गोल्डन मीन होगी वो बीच का मध्य निगाह होगा वो बीच का रास्ता होगा वो समुद्र होगा एक छोटी सी घटना और मैं अपनी बात पूरी करूंगा बुद्ध के समय में नहीं? एक राजकुमार बुद्ध के पास आगे दीक्षित हुआ सन्यासी हुआ राजकुमार अक्सर सन्यासी हो जाते है एक अति से दूसरी अति पर चले जाते हैं। वो राजकुमार बहुत विलासी प्रवृत्ति का युवक था कहते हैं वो रास्तों पर भी चलता तो पहले स्वादीन बिछा दिए जाते वो कभी नंगरी भूमि पर नहीं चलता वो जब नलों में चलता तो फूलों पर चलता वो जब चलता तो सीढ़ियों स्त्रियों सीढ़ियों के किनारे खड़ी रहती जिनके कंधों के सहारे लेकर वो ऊपर जाता वो दीक्षित हो गया और संन्यासी हो गया तो बुद्ध के भिक्षु बहुत हैरान हुए ये इतने जोर का परिवर्तन की जो भी शिखर पर था भोग के वो एकदम योग के दूसरे शिखर पर आ जाएगा उन्होंने बुद्ध को पूछा तो बुद्ध ने कहा आदमी का मन अतियो में चलता है और इसलिए अक्सर यह होता है जो लोग लो भोग के शिखर पर तो होते हैं वो योगी होने की कल्पना करते रहते हैं और जो लोग योगी हैं वो भोगी होने के सपने देखते रहते हैं तो ये अक्सर होता है अगर सन्यासियों के सपने निकाले जा सके उनके दिमाग से तो दुनिया बहुत हैरान हो जाएगी अगर भोगियों के सपने निकाले जा सके उनके दिमाग से तो भी दुनिया बहुत हैरान हो जाएगी जिस आदमी को इतना भोगी समझते थे उसके मन में भी सन्यासी होने की कल्पनाएं जो रहती है और जिस आदमी को हम इतना त्यागी समझते थे इसके मन में भोग कैसे सपने उठते सपने सबसे ट्यू उठे जो हम बाहर करते हैं एक अति दूसरी अति जो हम नहीं करते उसके सपने चलते रहते तो बुद्ध ने कहा यह स्वाभाविक है मैं तो सोचता ही था कि यह आदमी आज नहीं कल सं होगा अब तुम देखना ये दूसरी अति पर जाएगा छह महीने के भीतर भिक्षुओं ने देखा जो दूसरी अति पर गए दूसरे दूसरे वस्त्र वस्त्र भी छोड़ दिए रास्ते पर चलते तो पगंडी पर चलते राजपथ पर चलते जहाँ कांटे ना होते वो जान के ऐसे रस्तों पर चलता जहाँ कांटे होते जहा रास्ते ना होते उसके पैर लहू लोले और घर गए उसका शरीर धूप में सूखने लगा भिक्षु वृक्षों की छाया में ठहरते वो बड़ी धूप में सूरज के नीचे बैठता भिक्षु ठंड में गर्मी का सहारा खोजते वो ठंड में खुले में पड़ा था छह महीने में उसका सुंदर शरीर सूख कर कांटा हो गया छह महीने बाद उसे पहचानना मुश्किल था कि ये वही राजकुमार है छ महीने बाद तो वो बिल्कुल ही दूसरा आदमी हो गया था अत्यंत कुल्फ हो गया था बीमार दुगड़ हो गया बुद्ध उसके पास गए छह महीने बाद और उसने कहा स्रोण उसका नाम स्रोण था मैं तुझसे बात पूछने आया हूँ मैंने सुना है कि जब तू राजकुमार था तो तू वीणा बजाने में बहुत कुशल था तो मैं तुझसे ये पूछने आया हूँ की अगर वीणा के तार बहुत ढीले हो तो संगीत पैदा होता है या नहीं होता श्रोण ने कहा की वीणा के तार ढीले हो तो संगीत कैसे पैदा होगा बाहर ढीले हो तो मैं टंकार नहीं हो सकती उनको चौट ही नहीं किया जाती उनमें प्रतिध्वनि नहीं पैदा की जा सकती तार ढीले हो तो ढीले तारों में कैसे संगीत पैदा हो सकता है तो बुद्ध ने कहा अगर तार बहुत कसे हो तो संगीत पैदा होता तो श्रोण का बहुत कसे तार टूट जाते हैं उनमें भी संगीत पैदा नहीं होता तो बुद्ध ने कहा संगीत कब पैदा होता है तो श्रोण का, तो का, तो का संगीत तो तब पैदा होता है जब तार न तो कसे होते हैं न ढीले होते एक ऐसी अवस्था भी है तारों की जब कहा जा सकता है कि न तार ढीले न तार कसे वो मध्य बिंदु है वहां तार उस जगह होते हैं जहाँ संगीत पैदा होता है तो बुद्ध ने कहा कि वीणा का जो नियम है मैं तो उससे कहने आया जीवन का नियम भी वही है जीवन में भी संगीत वहा पैदा होता है जहाँ न तो तार बहुत ढीले होते है तार बहुत कसे होते हैं एक तरफ विज्ञान के ढीले ताज जिन्होंने मनुष्य की आत्मा को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया एक तरफ धर्म के कसे हुए मनुष्य की आत्मा को इतना कस दिया और इन दोनों के बीच मर गया मनुष्य इन दोनों के बीच टूट गई मनुष्य की वीणा इन दोनों के बीच खो गया मनुष्य के जीवन का संगीत है मनुष्य के जीवन के तारों को वहां लाना है जहां ना तो वो पदार्थ की तरफ बहुत खींचे होते हैं ना आत्मा की तरफ जहां वे ना तो भोग की तरफ दीवाने होते हैं और ना योग की तरफ जहां वे वो उस मध्य बिंदु पर होते हैं जहां कहा जा सकता है कि ये मनुष्य न तो भोगी है न योगी है जहां कहा जा सकता है ये मनुष्य न तो पदार्थवादी है न परमात्मवादी है जहाँ मनुष्य बिल्कुल मध्य के बिंदु पर होता है वहाँ जीवन का परिपूर्ण संगीत उपलब्ध होता है और ऐसे परिपूर्ण संगीत के अनुभव में ही वो जानता है कि पदार्थ भी परमात्मा है परमात्मा है